विधुर्बलवा सुखी भव्यातांडवपंडिता नूतन जलधरुचपूटीक संसारम से बीजा शंकर शंकरचार्यं शववादराय सूत्र वंदे भगवत ईश्वर गुरात्मी मूर्ति भेद विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणमूर्त नम पंचम अन्यथा सिद्धि का लक्षण क्या कहा गया अवश्यकतपूर्ववर्ती कार्य संभव तदन्य अवश्य कृप्त का अर्थ कहा गया लघु धर्मावच्छिन्न लघु लघु तीन प्रकार की लघु होते हैं क्या क्या हो जाएगा शरीरकृत उपस्थित संबंध उपस्थिती, उपस्थिति उपस्थित होता है बुद्धि में उपस्थित होना ज्ञान होना शरीरकृत लघु के लिए दृष्टांत तो क्या दिया गया कौन लघु हो जाएगा किसके अपेक्षा महत्व ये लघु हो जाएगा और उपस्थिति कृत के लिए गंधम प्रति लघु कौन होगा गुरु कौन हो जाएगा लघु कौन होगा गुरु कौन होगा रूप प्रागभाव गुरु हो जाएगा और संबंध कृत लघु कौन होगा इसमें दृष्टांत में दिया गया जो दंडा और गुरु कौन हो जाएगा दंड रूप और दंडत्व दंड दंड रूप ये दोनों गुरु हो जाएंगे दंडत्व दंड रूपों को अगर कारण मानेंगे तो कारण था अवच्छेद संबंध क्या हो जाएगा स्व आश्रय संयोग स्वसमवायी संयोग हो जाएगा और दंड को मानेंगे तो असमान हो जाएगा तो फिर लघु कैसे के होगा केवल संयोग संयोग मात्र अच्छा आगे दिन में। सु अन्यत्र दिनकमे इति दृश्यते अत्र अवश्य तकमश्य कृत अतः फलम आह निबंधा ग्रंथांतरे आप यहाँ जो अन्यथा सिद्ध का लक्षण कहते अवश्य क्लिप्त नियतपूर्ववर्तिन कहते अन्य ग्रंथ में तो अन्यत्र अलिप्त इस प्रकार लिखिता है आप अवश्य क्लिप्त क्यों कह दिए तो ये दोनों में अंतर क्या है और आपका कथन में अर्थात तो श्रेय क्या है अवश्य क्लिप्तमित कृतम अत तलम आह अवश्य क्लिप्त कहने से इसका फल क्या है दिखाते हैं अतएव मुक्तावली में अतएव प्रत्यक्ष महत्व कारण अनेक द्रव्यवत्व अन्यथा सिद्धम यह पुस्तक में थोड़ा संशोधन कर लेना है अनेक द्रव्य वत्वम ये दूसरा आप लूंगा तो ठीक है इसमें अनेक द्रव्य वत्वम अन्यथा सिद्धम ये कर लेना है जो अनेक द्रव्य समवेत दिया इसका अर्थ हो गया अनेक द्रव्य वत्वम अर्थात तो अनेक द्रव्य आश्रयत्व विद्यंत अश्य अगर आप अनेक द्रव्य रखेंगे तो बहुग्रह रखना होगा अर्थात अनेक द्रव्य आश्रयत्वेन अस्य अस् अस्थिति अनेक द्रव्यों तसे भाव अनेक द्रव्य तुम और बत्तुम कर देने से अनेक द्रव्य बत्तुम कर देने से मथु प्रत्यय हो गया अनेक द्रव्य बत्तुम एक व लिखेंगे आगे जो तो है वो तो में भी एक आधा तो लगाना पड़ेगा डेढ़ अक्षर जोड़ना पड़ेगा और नहीं तो अनेक द्रव्य रखेंगे तो बहुग्री लगा कैसे और समास अनेक द्रव्य कर्म धारे हो गए आगे मतु अनेक द्रव्य वाला महत्व को कारण मानेंगे अथवा अनेक द्रव्य वाला को कारण अनेक का द्रव्य वाला का धर्म हो जाएगा अनेक द्रव्य वत्व अनेक द्रव्य वत्व को कारण मानेंगे जैसे त्रियाणुकों में महत्व रहेगा और अनेक द्रव्य वत्व तीन दिव को मिलकर के होंगे तो कहते महत्व यह कारण हो जाएगा अनेक द्रव्यवत्व यह अन्यथा सिद्ध होगा क्यों महत्व में शरीरकृत लाघवत्म रहा तथा ही महत्वम अवश्यकृतम तेना अनेक द्रव्यवत्वम अन्यथा सिद्धम यहां भी अनेक द्रव्य बत्व करना पड़ेगा नहीं तो अनेक द्रव्यत्व लिखेंगे तो सर्वत्र बहुब्रीय लिख दीजिए बहु इतना लिखने से बहुव्रीय समाज पता चलेगा महत्व अवश्य क्लिप्तम अवश्य क्लिप्तम का अर्थ हो गया लघु धर्मावच्छिन्न महत्व लघु धर्मावच्छिन्न हो गया अनेक द्रव्यवत्व ये गुरुधर्म होने से अन्यथा सिद्ध हुआ पूर्व कहेगा कहेगा नैपरीत्य किम विनिगमकम विपरीत हम क्यों नहीं मान सकते हैं इसमें आपका मत में एकत्र पक्षपातनी युक्ति ये क्या है इति वाच्यम सिद्धांत कहता नाच्यम महत्वत्व तो जाते अगर महत्व को कारण मानेंगे तो कारणता अवच्छेद को हो जाएगा महत्वत्व तो ये जाति है प्रसिद्ध है और अगर अनेक द्रव्य तत्वों को मानेंगे तो अनेक द्रव्य समवैय तो में रहने वाला धर्म तो अनेक द्रव्य समवे तो में ये शरीर कृत गौरव हुआ और दूसरा अनेक द्रव्य उसमें समवेत तो होता है ये सब आपका बुद्धि में उपस्थित होने में भी और गौरव होगा इसलिए महत्व तो जाते है कारण था अवच्छेद लाघवत तो शरीरकृत लाघवत भी होगा और उपस्थिति कृत लाघव दोनों ही होगा ये हाँ। आगे टीका में विचार आरंभ करेंगे अगर आप अवश्य क्लिप्त ऐसा नहीं लेंगे तो अन्यत्र क्लिप्त ऐसा लेंगे तो क्या हानि होगा दिखाते है अन्यथा अभी अन्यत्रिप्त के द्वारा अगर आपका कार्य संभव होगा तब तो, तो सहभुत तो तुम अन्यत्रिप्त अभी दो का बीच में विवाद हो रहा है हम किसको कारण मानेंगे तो आप भी कहेंगे कि महत्वत्व के महत्व महत्व को कारण मानेंगे क्यों कहते हैं अन्यत्र क्लिप्त अन्यत्र अन्यत्रिप्त अर्थात ऐसे जगह पर महत्व कार्य सिद्ध किया जहां अनेक द्रव्य समवेतत्व तो नहीं रहा वो केवल महत्व विद्यमान है और वहां अनेक द्रव्य समवेतत्व तो नहीं है दोनों अभी यहां विद्यमान होकर के विवाद हो रहे हैं हम किसको कारण मानेंगे हम कहेंगे कि देखिए वहां महत्व से कार्य हो गया अगर हो गया यहाँ भी महत्व से कार्य हो जाएगा जैसे कह दिए अपाकज गंध के लिए गंध गंधप्रागभाव ही वहाँ कारणत्व तो सिद्ध होने से यहाँ गंधप्रागभाव रूप प्राग भाव दोनों अगर उपस्थित हो रहे हैं पाकज गंध क्षेत्र में तो भी हम गंध गंधप्रागभाव को कारण मानेंगे क्यों अन्यत्र अन्यत्रीप्त अर्थात तो जहाँ गंध प्रागभाव रहा वहाँ रूप प्रागभाव उपस्थित नहीं हुआ उपस्थित कृत गौरव के चलते वहाँ केवल गंधप्रागभाव रहा और वह कारण हो गया ये अन्यत्र का दृष्टान्त हो गया वहाँ क्या हुआ गंधप्रागभाव रहा और रूप प्रागभाव उपस्थित तो नहीं हो पाया इसलिए कह दिया कि देखिए अन्यत्र अन्य स्थान पर गंधप्रागभाव केवल कारणत्व न कार्य का जनक हो गया इसी प्रकार की यहां भी अगर कहीं स्थान मिलेगा जहां महत्व रहे और अनेक द्रव्य सम्वे तत्व तो तो नहीं रहे ऐसा अगर स्थान मिलेगा तब कहेंगे देखिये अन्यत्र महत्व से कार्य बन गया तो महत्व अन्यत्र अन्यत्रिप्त हो गया कारणत्व तो न क्लिप्त हुआ यहाँ भी महत्व को लेकर के हम कार्य सिद्ध करेंगे तो अनेक द्रव्य समवे तत्व तो को अन्यथा सिद्ध करेंगे किंतु ऐसा मिलेगा नहीं जहाँ महत्व होगा त्रिअुक से लेकर के देखिए अनेक द्रव्य समवे तत्व तो अनेक द्रव्यवत्व में रहेगा इसलिए अन्यत्रिप्त ये अगर लक्षण का घटक होगा तो ये अन्यत्र क्लिप्त ऐसा स्थान मिलेगा ही नहीं तो महत्व कारण बोलकर के सिद्ध नहीं हो पाएगा ये फिर अनेक द्रव्य वत्वम यह अन्यथा सिद्ध भी नहीं हो पाएगा ये विचार दिखा रहे हैं है जो अन्यथा सिद्ध होगा वो कारण होगा तो कारणों का घटक के लिए अन्यथा सिद्ध का विचार हो रहा है तो एक कारण होगा तो उसके साथ जो रहेंगे वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा तो जो कारण होगा वो अन्यथा सिद्ध होगा अन्य सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे था तो अर्थात एक, एक कारण होगा तो दूसरा अन्यथा सिद्ध होगा तो महत्व को कारण मानेंगे तो क... अनेक द्रव्य वस्तुओं को अन्यथा सिद्ध करेंगे अन्यथा अर्थात अन्यथा अर्थात अन्यत्रिप्त तो तो इस प्रकार के अगर लक्षण मानेंगे तो महत्व अनेक द्रव्य तत्व जहाँ भी अनेक द्रव्य है सब द्रव्य बत्वाद कर लेंगे अनेक द्रव्य लेंगे तो बहुप्री लिखेंगे अनेक द्रव्य बत्वात अन्यत्रिप्त नियत पूर्ववर्तित्व अभाव है अनेक द्रव्य तत्व के अपेक्षा महत्व का अन्यत्र क्लिप्त नियत पूर्ववर्तित्व है ही नहीं अर्थात कहीं केवल अनेक द्रव्य तत्व रहेगा और महत्व रहेगा और अनेक द्रव्य तत्व नहीं रहेगा तो केवल महत्व रहेगा अनेक द्रव्य द्रव्यवत्वात अन्यत्र महत्व क्लिप्त नियत पूर्ववर्तित्व तो नहीं मिलता है यह हम शब्दों का अन्य इस प्रकार होगा अनेक द्रव्य तत्वात अन्यत्र जहाँ अनेक द्रव्य तत्व नहीं है ऐसा स्थान पर महत्व क्लिप्त नियत पूर्ववर्तित्व तो ऐसा नहीं मिलेगा अभाव है न तस् अन्यथा सिद्धि महत्वे न अर्थात अनेक द्रव्य से अन्यथा सिद्धिर महत्व न स अर्थात ऐसा स्थान मिलना चाहिए जहाँ महत्व है उसी से कार्य संपन्न हो गया कार्य अर्थात यहाँ द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष अन्यथा सिद्धिर अनेक द्रव्य द्रव्यवत्वों का नहीं होगा महत्व के द्वारा ये दोष आएगा इसलिए अन्यत्र क्लिप्त ऐसा लक्षण का घटक नहीं कह पाएंगे अच्छा अगर अन्यत्र क्लिप्त कहेंगे महत्व के द्वारा अनेक द्रव्य वत्व अन्यथा सिद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि अन्यत्र कहीं क्लिप्त ही नहीं है महत्व अच्छा ये जो अनेक द्रव्य वत्व कहा गया इसका अर्थ अनेक द्रव्य समवेतत्व जहाँ महत्व और अनेक द्रव्य समवेतत्व ये दोनों में महत्व को लघुधर्मावच्छिन्न कह दिया गया वहाँ महत्व और अनेक द्रव्य समवेतत्व कहा था दोनों में हैं जब शरीरकृत शरीरकृत लाघव जहाँ दिखाया था अनेक द्रव्य समवेतत्व अपेक्षाया अपेक्ष या महत्व कहा था आगे किंतु सब मूल में परिवर्तन कर दिया अनेक द्रव्य कर दिया अनेक द्रव्य समवेतत्व तो नहीं रखा और वो जो अनेक द्रव्य समवेतत्व ये तो दीनकरी में था मूल में तो नहीं है तो मूल में जो अनेक द्रव्य वत्व है उसका अर्थ कहते हैं न अनेक द्रव्य समवेतत्व अनेक द्रव्य द्रव्यवत्तों का अर्थ अनेक द्रव्य समवेतत्व ये नहीं है क्यों जहां अनेक द्रव्य वत्व रहेगा अर्थात वहाँ महत्व भी रह रहा है तो रहने से वो चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए महत्व जहां रहेगा अगर उद्भुत गुणवत्व है तो उद्भुत तो अभी अनेक द्रव्य समवेतत्व दियोणुक में रहेगा ना एक द्रव्य समवेत है दियोणुक दियोणुक एक द्रव्य नहीं दो परमाणु में रहेगा इसलिए अनेक द्रव्य समवेतत्व दियोणुक में भी आ जाएगा अगर अनेक द्रव्य समवेतत्व रहने से चाक्षु सत्यक्ष होने लगेगा तब को भी चाक्षुस प्रत्यक्ष हो जाएगा अनेक द्रव्य द्रव्यम न अनेक द्रव्य अर्थात अनेक द्रव्य सम्व पूर्व का परामर्श करेगा दियणु कत्वे न अनेक द्रव्य समवे तम दियणुको में भी है दियणु को अनेक द्रव्य समवेत है होने से दियणुक प्रत्यक्ष पते दियणु को भी चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाएगा वो दिनोकर कहते हैं समवेतम तो अर्थात हम जो पहले कहा था वो ऐसा नहीं है उसका अर्थ वो तो केवल दिखाने के लिए अर्थात आरंभ करने के लिए कह दिया गया था कहते तो हैं उसका अर्थ वो नहीं होगा तो ठीक है अगर आप अनेक द्रव्य समवेतत्व तो कहते हैं तो ये लक्षण दियुणुकों में भी घट जाता है तो अभी हम अनेक द्रव्य वत्तुओं का अर्थ कर देंगे समवेत समवेतत्व ये दियोणु का समवेत समवेत है तो पहले सोच करके कहना चाहिए दियोणु का समवेत समवेत होगा अगर दियोणु को समवेत समवेत होगा तो प्रथम आरंभ कहाँ से होगा तो परमाणु से ही होगा परमाणु से होगा तो दियोणु को समवेत होगा ना समवेत समवेत हो जाएगा समवेत होगा हो तो समवेत समवेत कौन होगा त्रियाणु को हो जाएगा तो अनेक द्रव्य वत्व का अर्थ कह देंगे समवेत समवेतत्व तब तो आपका जहां महत्व रहेगा वहां समवेत समवेतम आएगा आने से चाक्षु से प्रत्यक्ष हो जाएगा जो का में अति हो रही थी चाक्षु से प्रत्यक्ष आपत्ति आ रही थी तो अभी वो नहीं होगा हम अभी अनेक द्रव्यवत्वों का अर्थ कर देंगे समवेत समवेतत्व तो समवेत समवेतत्व तद तद अर्थात तो अनेक द्रव्यवत्व कहते हैं कि इतनी न अनेक द्रव्य तत्वों का अर्थ कहेंगे समवेत समवेतत्व ये भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते हैं कि अनेक द्रव्यवत्व जहाँ रहेगा वहाँ महत्व रहेगा तत्यक्ष होगा अभी आत्मा में अनेक द्रव्य वत्व का अर्थ हो गया समवेत समवेतत्व ये आत्मा में रहेगा समवेत समवेतत्व नहीं रहेगा तो आत्मनिय तभाव है न अप्रत्य आत्म प्रत्यक्ष अनुपत्य आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा मानस प्रत्यक्ष जो होता है प्रत्यक्ष होने के लिए महत्व कारण है अगर अनेक द्रव्य तत्वों तो का अर्थ कहेंगे कि समवेत समवेतत्व ये भी नहीं होगा क्योंकि आत्मा में समवेत समवे नहीं है जहाँ समवेद समवेतत्व तो आएगा वहाँ प्रत्यक्ष होगा ऐसा कहेंगे आत्मा में समवेद समवेतत्व तो नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा इसलिए अनेक द्रव्य वस्तुओं का अर्थ समवेत समवेतत्व तो ये भी नहीं कह पाएंगे तो फिर क्या कहेंगे किंतु अणुभिन्न द्रव्यत्वम अनेक द्रव्य वस्तुओं का अर्थ हो जाएगा अणुभिन्न द्रव्यत्व अणुभिन्न द्रव्यम त्रियुक में रहेगा आत्मा में रह जाएगा तो ये मूल में दिया अणुभिन्न द्रव्य जो अनेक द्रव्य वत्व ये पुस्तक का पाठक्रम सा उसका अर्थ हो जाएगा अणुभिन्न द्रव्यत्व होने से ये त्रिअुको में भी रहेगा आत्मा में भी रहेगा सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे त्रिवणु में दियोणुको में अणुभिन्न द्रव्यत्व अणु का अर्थ परमाणु दियोणुको दोनों लिया ले जाएगा इसलिए अणुभिन्न द्रव्यत्म ये अणुभिन्न परमाणु के दोनों ही अणु है तो इसलिए अणुभिन्न कहने से त्रिअु को मिलाना त्रिअुक से ऊपर तो अणुभिन्न द्रव्यत्म कहने से त्रियाणुक से आत्मा पर्यंत सभी ग्रहण हो जाएंगे तो अनेक द्रव्य तत्व जो कि महत्व का समानाधिकरण होगा वो उसका अर्थ हो जाएगा अणुभिन्न द्रव्य तुम जो त्रिअुको से लेकर के आत्मा पर्यंत रहेगा क्या अणु है ना वो मध्यमाणु नहीं है अणु है परिमाण हों का भी अणु कह दिया जाता है क्योंकि उसका परिमाण पर, अणु है मध्यम मध्यम है मध्यमाणु तो आगे कारिका एते ते पंचान्यथा सिद्धा दंडवादी का घटादंड द्वित दर्शित तृतीय तृतीय तो भवद्योम कुल जनकोपमो राशवादी सैद्तेष्वावश्यकस एते अन्यथा एक पंच अथ सिम घटाद अच्छा आ, आ, एते हाँ एक पंच अथाधादी आदिमं दंडूप दर्शित तृतीय तो व्योम भवित कुलालजनकोपर राष आदि एतेसु तु असौ आवश्यकः एते पंच यह पांच अन्यथा सिद्ध हो गए घटादि क्या विषय में घटा विषय में दंडवादिकम आदिम अर्थात कारणता अवच्छेद का। कारण जो लिया जाएगा कारणतावच्छेद का अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे और घटादि विषय में दंड रूपादि अर्थात कारण गुण ये अन्यथा सिद्ध होंगे द्वितीय लक्षण के अनुसार कारणत अवच्छेद प्रथम लक्षण से कारण गुण द्वितीय लक्षण से और व्योम तो तृतीय भवेद अन्यथा सिद्ध आकाश तृतीय और कुलालजनक चतुर्थ रासभादि पंचम अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे एतेषु एस पंचसु ये पांचों का बीच में असौ तो आवश्यक पंचमता आवश्यक है अर्थात बाकी चार ये पंचम में अंतर्भाव हो जाएंगे मुक्तावली में यद घट व्यक्ति अन्यथा सिद्ध के लिए कहा गया रासभा अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे कैसे दिखाते हैं यद् घट व्यक्ति प्रति रासभ से नियत पूर्ववृत्ति अस्थि अर्थात तो वह रासभ मिट्टी वहन मतलब मृत्का वहन किया करने के बाद उधर भी तो विद्यमान भी है अभी वह नियत पूर्ववृत्तित्व हुआ अर्थात वो विद्यमान भी है जिस घटक प्रति रासभ रासुरृत्ति हुआ रासभ मेंवृत्ति आया तर्थ तद्घट व्यक्त जातीय प्रति सिद्ध कारण्भावर्दंडादि तद व्यक्तिर संभवे जिस घटक प्रति रासभ मृद के द्वारा नियतपुरृत्ति हुआ मृत वहन करके विद्यमान भी है क्योंकि नियत तो पूर्ववृत्ति का पूर्ववृत्ति का अर्थ कहा जाएगा अव्यवहित तो पूर्ववृत्ति अर्थात विद्यमान भी है अर्थात तो उस घट व्यक्ति विषय में भी तद घट जातियं घटातरम अभी जिस घट में राशव नियत तो पूर्ववृत्ति है उसको छोड़ करके दूसरा घट में सिद्ध जो कारण भाव जिनका कारणत्व तो सिद्ध है कौन कद दंडादि उनके द्वारा तदव्यक्तिरपी जिस घट में रासव नियत पुरोवृत्ति हो रहा है वो घट व्यक्ति भी संभव हो जाएगा तो होने से रासभ हो अन्यथा सिद्ध इतिभाव तो जैसा कहा गया अपाकज गंध के लिए गंध प्राग भाव से गंध की उत्पत्ति हो गई तो होने से जहाँ रूप प्राग भाव विद्यमान है वहाँ भी गंध गंधप्रागभाव को कारण मान लिया जाएगा इसी प्रकार जिस घट के लिए रासव नियत पुरोवृत्ति हुआ तद इतर घट में रासभ के बिना भी दंड चक्र आदि कुलाल से घट बन गया होने से जहा रासव नियत पुरोवृत्ति है वहाँ भी वही दंड चक्र कुलाल आदि से घट बन जाएगा इसलिए रासभव न्यथा सिद्ध हो जाएगा कारिका में चतुर्थ पाद में कहा गया अंतिम कारिका का एत इसका अर्थ का अर्थ अन्यथा एतेशंचु मध्ये क्या सूत्र से ये हुआसुतेसु का अर्थ पंचसु अन्यथा सिद्धेशु मध्ये बहुत कठिन हो गया मध्य अर्थ में जहां सप्तमी आया किस सूत्र से होगा किसेस्य निर्धारण निर्धारण अर्थ में हो रहा है तो पंचसु अन्यथा सिद्धेशु मध्य पांच जो अन्यथा सिद्ध हो गए उनके मध्य में निर्धारणम यतच निर्धारण जैसे कहते हैं बालकेशु उत्तम नरेशु श्रेष्ठ तो ष्ठी में हो जाएगा सप्तमी हो जाएगा नाणाम श्रेष्ठ कह सकते हैं नरेशु श्रेष्ठ कह सकते हैं एक तेषु पंचसु अन्यथा एतेसु श्लोक में उसका अर्थ कहते पंचसु अन्यथा सिद्धेशु मध्य मध्य शब्द लाए निर्धारणाथम असौ तो, तो आवश्यक असो अर्थात तो पंचमो अथा सिद्ध आवश्यक कह। क्यों कहते हैं ते न का दिनक में कहते हैं तेन अर्थ पंचमथा सिद्धे नाव पंचमथा सिद्ध के द्वारा परेशा परेशा दिनकते हैं दंडरूप आकाशकुलाल पतृण ये चार यथक्रम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अथा सिद्ध ये होते हैं तो परेशम चरितार्थत्वाद तो चरितार्थत्व दिनकर कहते हैं चरितार्थत्वम संग्रह अर्थात पंचम अन्यथा सिद्धेन दंडत्व दंडरूप आकाश कुलाल पितृणाम संग्रह ये मुक्तावली वाक्य का अर्थ हो गया अन्यथा <laughs> सिद्ध न तो कोई जरूर नहीं है पूरावर्ती हो सकता है कहीं जैसे राशा वो और पूर्वर्ती तो होते हैं ये सब जो दंड रूपो दंड तो इत्यादि पूर्ववर्ती है रासव कहीं पुरावर्ती हो गया एक जगह में नहीं हुआ वही दिखाते हैं जहां नहीं है तो वहां तो कारण नहीं बना इसलिए जहां है वहां भी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा जहां नहीं है वहा उसको मतलब उसको दृष्टांत बना करके जहां नहीं है देखिए वहां भी कार्य बन गया इसलिए जहां है वहां भी उसका बिना कार्य हो जाएगा तो जहां नहीं है उसको लेकर के अन्यथा सिद्ध का विचार वहां करने का नहीं है <kuh> क्योंकि अन्यथा सिद्ध से यहाँ तो कर, कह दिए कि अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती न कार्य संभव है तद अन्यत्वम यहाँ इस प्रकार लक्षण दे दिए कार्य भिन्नम है तद तब सिद्धम हम अवघट बनाने के लिए तद भिन्न पर्वत होगा नहीं होगा वो भी अन्यथा सिद्ध होगा तो किंतु तर्क संग्रह में जैसा दिया और यहाँ भी आगे विचार करेंगे कि तद सहभूत उसके साथ जो रहेगा कारण नहीं हो रहा है किंतु उसका साथ रहेगा तभी उसको अन्यथा सिद्ध कहेंगे नहीं तो पर्वत भी अन्यथा सिद्ध कहने का कहते हाउ अन्यथा सिद्ध है किंतु यहाँ विचार करना क्या आवश्यक है हाँ, मूल में तथा ही, मूल में तथा अर्थ मुक्तावली में तथा दंडादि भीर अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भीर एवं कार्य संभव है इत्यादि के द्वारा दंड चक्र कुछ ये सब नियत क्लिप्त है पूर्ववर्ती उनके द्वारा कार्य संभव होने से दंडवादीक अन्यथा सिद्धम ये अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे नच्छा आगे न च वैपरीत्य वही मुक्तावली में न च वैपरीत्य किम विनिगमकम वाच्यम दंडत्व को कारण मान करके दंड को अन्यथा सिद्ध क्यों नहीं कहेंगे ये प्रश्न होने से कहते हैं दंडत्व से कारणत्व दंड घटिता या परम्पराया अभी दंडत्व को कारण मानेंगे तो संबंध कृत गौरव होगा क्योंकि दंडत्व दंड में रहेगा समवाय सम्बन्ध से दंड चक्र में रहेगा संयोग संबंध से तो कहते हैं कि या परम्परा या संबंधत्व कल्पना करना पड़ेगा तो वो संबंध कल्पना करेंगे जो दंड घटित होगा तो दंड घटिता परम्पराया संबंधत्व कल्पने गौरवात तो इसलिए दंड को ही कारण मान लिया जाएगा क्योंकि वहाँ संबंध लघु हुआ एवं अन्यमी अनेक चरितार्थत्व संभवती पंचम अन्यथा सिद्ध लक्षण से बाकी चार अन्यथा सिद्ध वो भी चरितार्थ हो जाएंगे दिनकरी में अनियत रासभाय नियत इत्यादि अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी ही कह देने से ये रासभादी वारण हो गए क्योंकि वो अवश्य क्लिप्त नियत वो नियत पूर्ववर्ती नहीं है कहीं पूर्ववर्ती हो गया किंतु नियत पूर्ववर्ती नहीं है सर्वत्र रहेगा घट बनाने का स्थान पर ऐसा नहीं है अभी राष वारण करने के लिए नियत शब्द कहा गया पूर्व पक्ष उसको लेकर के शंका कर रहे हैं हम नियत पद नहीं देंगे तो लक्षण हो जाएगा अवश्य क्लिप्त पूर्ववर्ती भी कार्य संभव है तत्व तद, तद इस प्रकार लक्षण होगा अनियत रासभादेह वारण करने के लिए आप नियत पद देते हैं पूर्व पक्ष कहता है कि अनियत रासभादेह पंचम अन्यथा सिद्धत्वात पंचम अन्यथा सिद्ध का लक्षण हो जाएगा नियत पद रहित होकर के अर्थात अवश्य क्लिप्त पूर्ववर्ती न कार्य संभव है तद अन्यतम अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती जिसके द्वारा कार्य हो जाएंगे दंड चक्र कुलाल मृद इत्यादि तो तद अन्यतम रासव में आ जाएगा तो अगर नियत पद लक्षण में नहीं कहेंगे तो भी तो रासव का वारण हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है तो आप को वारण करने के लिए नियत पद क्यों दे रहे हैं अनियत रासवादे पंचम अन्यथा सिद्धवाद पंचम अन्यथा सिद्ध अर्थात तो नियतपदरहित तो पंचम्यथा सिद्ध उसे से ही हो जाएगा तो तेन वा वारणे नियतप व्यर्थम पूर्वपक्ष कहता है कहता है चीन्न च वाच्य हाँ। अवश्य क्लिप्त नियत पूर्वर्ती के द्वारा कार्य हो जाएगा तद तो अन्यों को आप अन्यथा सिद्ध कहेंगे ये अवश्य क्लिप्त ये कैसे निर्धारण होगा तो उसके लिए कहता है सिद्धांत देखिए अवश्य क्लिप्तत्व तो से एक से अवश्य क्लिप्त कौन है एक ऐसा घट के प्रति कहेंगे ये तो निश्चय नहीं है नहीं होने से अवश्य क्लिप्त कैसा निर्णय करेंगे जिसे अन्यत्व को हम अन्यथा सिद्ध कहेंगे तो इसके लिए कहते हैं यामाणिका नाम न ना कारणत्व व्यवहारस तत्देद ये हो जाएगा अवश्य लिप्त यत्र यत्र प्रामाणिक व्यक्ति कारणत्व तो का व्यवहार नहीं कर रहे हैं अर्थात तो जिस जिस पदार्थ को जानकार लोग कारण बोल करके नहीं कह रहे हैं तो उससे जो भिन्न होगा वो सब अवश्य लिप्त होंगे तो इस प्रकार के आपको अवश्य लिप्त खोजना पड़ेगा ये कारण नहीं है ये कारण नहीं है कौन बताएगा कहते तो जानकार लोग न्याय का विचार हो रहा है जानकार लोग नहीं कह देंगे कि ये कारण होगा ये कारण होगा ये कारण होगा ऐसा नहीं कहेंगे चलिए न्याय घट के प्रति कारण होगा क्या ना हम लोग वेदांत तो ज्यादा पढ़ने से न्याय को हम लोग मकेरी कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए अभी न्यायिक बनेंगे तो विवाद करना है ना देखिए कहते हैं यत्र यत्र प्रामाणिका न ना कारण तो व्यवहार तत्त भेद आप अभी अवश्य लिप्त कैसे जानेंगे कहते हैं जो जो कारण रूपेण व्यवहार नहीं हो रहे हैं मतलब जानकार लोग जिसको कारण व्यवहार नहीं कर रहे हैं तद भेद को अवश्य लिप्त कहेंगे तद भेद से निवेशनीयतया कहना पड़ेगा और नियत पदे नासभा तो हम यत्र यत्र प्रामाणिकानं न कारणत्व व्यवहार तत्त भेद अवश्य क्लिप्त ये मानेंगे उसके अपेक्षा आप नियत पद दे देंगे अर्थात तो जहां प्रामाणिक लोग नियत कारण व्यवहार करते हैं इस प्रकार के अगर नियत पद को ले लेंगे रासभा अभी तत्तभेद से अप्रवेशात अवश्य क्लिप्त के लिए जो यत्र यत्र प्रामाणिकानम न ना, कारणत्व व्यवहार तो तत्तभेद जो आपको प्रवेश करना पड़ता था अब अभी वो भेद और नहीं देना पड़ेगा एक नियत पदक कह देने से तो यत्र यत्र प्रामाणिकानम न ना, कारणत्व व्यवहार तो तत्त भेद इतने के स्थान पर एक आप नियत पदक कह देंगे तो यह आपका शरीर कृत होगा तत्त भेद अप्रवेशाथ फिर भी यहाँ थोड़ा और विचार करके देखना है प्रामाणिक लोग यह यह कारण है अवश्य क्लिप्त है इस प्रकार की नहीं कह करके क्यों कहते हैं कि जहाँ जहाँ प्रामाणिक लोग कारणत्व तो व्यवहार नहीं करते हैं उससे अन्य लेना है इस प्रकार की क्यों ये तर्क दिखाए हैं इसका कारण खोजना पड़ेगा क्योंकि न्याय के ऐसा बिना सोच करके नहीं कहा होगा हम लोग कह देंगे कहना सरल ये ये कारण होंगे ये सब कारण नहीं होंगे कारण नहीं होंगे बहुत पदार्थ कारण नहीं होंगे तो वो क्यों खोज रहे हैं अर्थात ये गौरव रास्ता क्यों लेकर के समाधान दिखाए हैं कैसे एक ये कैसा तर्क होगा अच्छा <laughs> ये थोड़ा इतना हमको स्पष्ट नहीं हुआ ठीक है बाद में विचार कर सकते हैं ये बहुत स्पष्ट नहीं आया जो जो कारण नहीं होते हैं तद तो अतिरिक्त अच्छा प्रामाणिका नाम कह दिया अर्थात तो सामान्य लोग तो कुछ पहले फिल्टर कर देंगे और बाकी जो विशेष करना है कारण रूप में व्यवहार नहीं होता वो प्रामाणिक लोग करेंगे नहीं तो कारण जो जो नहीं है वो तो अनंत तो होगा उसका तो भेद करना ये तो बरूंगा और गौरव हो जाएगा तो अर्थात तो सामान्य लोग तो कुछ तो भेद कर देंगे प्रामाणिक लोग और जितना थोड़ा बहुत रहेगा उसको भेद करेंगे इस प्रकार के लिया जा सकता है अर्थात तो इतने यत्र यत्र प्रामाणिकानम न कारण तो व्यवहार तत्त भेद इसके अपेक्षा नियत कहना ये शरीरकृत लाघव हो जाएगा और पूर्ववर्तीत्वम च अव्यवहित पूर्ववर्तित्व ये लेना है तेन व्यवहित पूर्ववर्तित्व तो विदास जो बहुत पहले लाया गया कार्य के लिए किंतु तो अभी तो उसका आवश्यकता नहीं है वो भी कहेंगे वो भी अभी कारणकोटि में आ जाए कहते हैं उसको नहीं लेना है व्यवहित पूर्ववर्ती जो होगा वो कारणकोटि में नहीं लिया जाएगा वो तो अन्यथा सिद्ध होगा इसलिए अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती जो कि कारण होता है वो तो अव्यवहित पूर्ववर्ती को ही लेना है अच्छा अतएव च यागा देहे स्वर्ग कारण तो अनुपत्या अभी याग और स्वर्ग याग क्षणिक है नाश होने का कुछ समय बाद स्वर्ग प्राप्ति होगी अगर व्यवहित को भी कारण माना जा सकता है तब फिर आप ये बीच में अपूर्व का कल्पना क्यों करते हैं याग स्वर्ग की अपेक्षा व्यवहित हुआ पूर्वक्षण वृत्ति भी हुआ व्यवहित तो पूर्वक्षण वृत्ति होकर के भी अगर कारण बन सकता है तो याग स्वर्ग के प्रति सीधा कारण हो जाएगा अपूर्व कल्पना करने का आवश्यकता ही नहीं है कहते अपूर्व कल्पना कर लेने से याग अव्यवहित तो पूर्व वृत्ति हो जाता है क्या अगर नहीं होगा तो फिर यागों को भी कैसे कारण मानेंगे आप अभी बीच में अपूर्व कल्पना कर लिए क्यूँ कर लिए कहते याग व्यवहित तो हो गया अभी अपूर्व कल्पना कर लेने से याग अव्यवहित हो जाना चाहिए तो अभी बनेगा कहते हैं अभी अव्यवहित हो जाएगा अर्थात तो याग जन्य जो अपूर्व तो अपूर्व वन कौन होगा आत्मा तो आत्मा में रहेगा अपूर्वत्व तो स्व स्वैसे याग स्वजन्य अपूर्वत्व संबंध याग आकर के आत्मा में रहेगा तो सुख का पूर्ववर्ती क्षण में भी याग विद्यमान रहेगा इस संबंध से याग से के साथ कैसे और याग नष्ट हुआ याग नष्ट हो गया मतलब दृष्टिगोचर नहीं हुआ इसलिए अपूर्व क्या चीज है याग का सूक्ष्म अंश याग का सूक्ष्म अंश ही अपूर्व होता है अर्थात याग सूक्ष्म रूपेण विद्यमान जैसे अनुभव ध्वंस होकर के क्या होता है संस्कार होता है ते संस्कार क्या पदार्थ भाव पदार्थ ना ध्वंस है भाव पदार्थ से आ गया अपूर्व भाव पदार्थ ना ध्वंस ये बौद्ध जैसा नहीं नष्ट होकर ध्वंस क्या बनेगा नष्ट होकर के अर्थात हो ये दृश्यमान रूप चला गया वो कारण रूप में गया तथा तो सूक्ष्म रूप में गया जैसे अनुभव और संस्कार कहते हैं इसी प्रकार तो अर्थात तो अपूर्वत्ता स्वजन्य अपूर्वत्ता संबंध न याग पूर्व अव्यवहित पूर्वोक्षण वृत्ति होता है सुख का और ये याग में अव्यवहित पूर्वोक्षण वृत्ति संपादन करने के लिए ही अपूर्व का कल्पना किया गया ताकि स्वजन्य अपूर्ववत्ता सम्बध न याग सुख के प्रति अव्यवहित पूर्वोक्षण हो जाएगा दे दिया हुआ यागा देह स्वर्ग कारण तो याग में स्वर्ग कारण तो अन्यथा नहीं आ पाएगा अगर अपूर्व कल्पना नहीं करेंगे तो इसलिए अपूर्व संबंधे न अर्थात तो अपूर्व वत्ता संबंधे न अपूर्वान हो जाएगा आत्मा उसमें आ जाएगा अपूर्वत्ता तो अपूर्ववत्ता संबंधे न अव्यवहित पूर्ववर्तीत्व अव्यवहित पूर्ववर्तीत्व उपादन ग्रंथकृता संग ग्रंथकार लोग अपूर्व का pues उपादन करते हैं प्रतिपादन करते हैं क्यों याग को अव्यवहित पूर्ववर्ती बनाने के लिए अपूर्व संबंध है न अपूर्वत्ता संबंध है न अव्यवहित पूर्ववर्तित्व याग में लाने के लिए इसलिए अपूर्व का उपपादन ग्रंथकृता ग्रंथकार लोग करते हैं अन्यथा अगर व्यवहित पूर्ववृत्ति होकर के भी अगर कारण हो जाता अन्यथा का अर्थ वही हुआ व्यवहित पूर्ववृत्ति होकर के भी अगर कारण बन जाएगा फिर अपूर्व कल्पना करना आवश्यक है नहीं होगा यागश्यापी नियत पूर्ववृत्तित्व तो अवाधेन याग भी नियत पूर्ववृत्ति है खाली व्यवहित हुआ तो यागस्यापी नियत पूर्ववृत्ति व्यवहित पूर्ववृत्ति हुआ हो नियत पूर्ववृत्तित्व अवाधेन उसमें तो नियत पूर्ववृत्तित्व रहा फिर अपूर्व कल्पन न अपूर्व कल्पना की आवश्यकता नहीं आपका लक्षण हो गया अवश्य क्लिप्त नियत पुरोवृत्ति चाहे व्यवहित तो हो चाहे अव्यवहित तो हो याग व्यवहित तो होकर के कारण हो जाएगा फिर अपूर्व कल्पना करना क्या आवश्यक है तो यहाँ अवश्य क्लिप्त नियत पुरावती का अर्थ हो गया कि अव्यवहित तो पुरोवर्ती आज यहां तक ओम शंकर शंकर्य सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मूर्तिद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओं शांति शांति शांति, शांति। निश्चलनाथ जी के साथ बात करिए तो इसके लेकर के आपको बोल रहा हूँ ये जो क्यों कहा गया यत्र यत्र प्रामाणिका नाम न ना, कारणत्व तो व्यवहार तत्तभेद ये इस प्रकार क्यों कारण तो सीधा कह सकते थे जहाँ प्रामाणिक व्यवहार नहीं कर रहे हैं तद भेद इस प्रकार की द्राविड़ प्राणा क्यों किए हैं नाथ जी के पास कौन है निश्चल नाथ जी का बात करिए